झे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी मनोवृत्ति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए ये चौंका देने वाली बात है सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं हंसती हैं दौड़ती हैं फूल पौधों से खेलती हैं किसी का इधर ध्यान नहीं जाता लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए ये बिल्कुल गैर मामूली बात है अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं बूढ़े भी जवान भी सभी एक क्षण के लिए वहाँ ठिठक जाते हैं एक नज़र वो दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं बसंत ने कहा इसे और कहीं सोने की जगह ही नहीं मिली हाशिम ने जवाब दिया कोई वैश्या है लेकिन वैश्याए भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधु और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है दिखाव नहीं वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है हो सकता है मगर केवल यहां सो जाना ये प्रमाणित नहीं करता कि ये वैश्य है इसकी मांग में सिंदूर है वैश्याय अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं रात भर प्याले के दौर चले होंगे काम क्रीड़ाएं हुई होंगी अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी मुझे तो कुलवधू सी लगती है कुलवधू पार्क में सोने आएगी हो सकता है घर से रई हो चलकर पूछी क्यों न ले निरह मक हो बगैर परिचय के आप किसी को जगह कैसे सकते हैं अजी चलकर परिचय कर लेंगे उल्टे और एहसान जताएंगे और जो कहीं झड़कते, झड़कने की कोई बात भी हो उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती अजी गत है तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती है ये तो नव यौवना है मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा मेरे हृदय पर तो ये रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया शायद कभी न भूल सकूं मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वैश्या है रूप की देवी वैश्या भी हो उपास से है यही खड़े खड़े कविता किसी बातें करोगे जरा वहां चलते क्यों नहीं तुम केवल खड़े रहना पास तो मैं डालूंगा कोई कुलवधु है कुलवधु पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सेवा कोई अर्थ नहीं कि वो आकर्षित करना चाहती है और ये वैश्य मनोवृत्ति है आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती हाँ लेकिन है कुलवधू कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं ब्यूद की समझता हूं तो चलो फिर दौड़ लगावे लेकिन दिल में तो वो मूर्ति दौड़ रही है तो आओ बैठे जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले मैं कहता हूं वैश्या है और मैं कहता हूं कुलवधु है तो दस दस की बाजी रही दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हो एक की कमर झुकी बाल काले शरीर स्थूल दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी एकहरा शरीर दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए दोनों की आंखों पर एनक मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय है डॉक्टर वकील देखा ये बीसवीं सदी की करामात डॉक्टर जी हाँ देखा हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते शिष्टता की दुहाई देने का आप समय नहीं है किसी भरे घर की लड़की वैश्य है साहब आप इतना भी नहीं समझते वैश्य इतनी फूहड़ नहीं होती और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं नई आजादी है नया नशा है हम लोगों की तो बुरी भली कट गई जिनके सिर आएगी वो झेलेंगे अफसोस जवानी हो गई, जिंदगी जहनुम से बदतर हो जाएगी मगर आंख तो नहीं रुखसत हो गई वो दिल तो नहीं रुखसत हो गया बस आंख से देखा करो दिल जलाया करो मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफ़रत है वो बूढ़े मर्द हैं मैं इसका कायल नहीं पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं उसका शक्ति सम्पन्न होना है कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं मुझे तो आए दिन इसके तजरबे होते हैं मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता ये सब सही है पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है अगर ये बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यो न चले जाते मैं तो आंखों भर देख भी ना सका डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वो मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया जी रहने भी दो आप कुछ दिनों औकाशा का सेवन कीजिए चंद्रोदय खाकर देख चुका सब लूटने की बातें हैं मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दे मैं तैयार हूं हां ये मेरा जिम्मा मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा अर्थात अर्थात ये कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं ओहो, आप तो मंगी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए मैं तो समझता हूं ये भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है अरे साहब इस रमणी के स्पर्श में जवानी है आप हैं किस फेर में उसके एक एक अंग में एक एक चितवन में एक एक मुस्कान में एक एक विलास में जवानी भरी हुई है न सौमकी ग्लैंड न एक रमणी का बाहूपाश चक्का कदम बढ़ाइए मुबक्के लाकर बैठे होंगे ये सूरत याद रहेगी फिर आपने याद दिला दी वो इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को उसके अंग विन्यास को उसके बिखरे हुए केशों को उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है वो बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं जवान का कर सकता है बिल्कुल ठीक मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे श्रृंखल अस्थिर और गर्वीले होते हैं वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं यहां निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई मगर एक बात याद रखिए कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो, तो मिला करे यहां ऐसों से नहीं डरते आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो हाँ थी मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा ये खूबी है अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी दोनों मित्र निकल गए दो देवियां एक वृद्धा दूसरी नवी पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी वृद्धा ने कहा बड़ी बेशर्म है नवयुवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा ठाट तो भले घर की देवियों के हैं बस ठाट ही देख लो इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी ना मिलनी चाहिए मुझे तो कोई वैश्या मालूम होती है वैश्या ही सही पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है कैसे मजे से सो रही है मानो अपने घर में है बेहायाई है मैं पर्दा नहीं चाहती पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूं तो मेरे बदन में आग लग जाती है उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं पुरुष अपनी छाती या पीठ खोली तो नहीं घूमते इसी बात पर बाईजी जब मैं आपको आड़े हाथों देती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं पुरुष स्वाधीन है वो दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं वो स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता स्त्री अपने दिल में समझती है कि वो स्वाधीन नहीं है इसलिए वो अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है जो बलवान है वे अकड़ते नहीं जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं क्या आप उन्हें अपनी आंसू पहुंचने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते मैं तो कहती हूं स्त्री अपने को छिपा पुरुष को जितना नचा सकती है अपने को खोलकर नहीं नचा सकती स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता अब मुंह न खुलवा इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर पर सोए इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाई पड़ी है यहां इसे नींद कैसे आ गई रात कितनी गर्मी थी भाईजी ठंडक पाकर बिचारी की आंख लग गई है रात भर यहीं रही है कुछ कुछ बदती हूं मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है यहां क्यों सो रही हो देवी जी इतना दिन चढ़ाया उठकर घर जाओ? युवती आके खोल देती है ओहो इतना दिन चढ़ाया क्या मैं सो गई थी मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो यहां आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई फिर मुझे कुछ होश न रहा अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी वो मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा अच्छा वो तो अभी इधर ही से गए हैं सच लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं अभी मेरा गौना नहीं हुआ है तो क्या आप उनके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी है युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया मीनू ने हंसकर कहा वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है अच्छा लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दू जी नहीं मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी वसंतलाल भी वो खड़ा है उसे बुला दू जी नहीं किसी को ना बुलाइए तो चलो अपने मोटर पर तो तुम्हारे घर पहुंचा दू आपकी बड़ी कृपा होगी किस मोहल्ले में बेगमगंज मिस्टर जयराम दास के घर मैं आज ही मिस्टर वसंतलाल से कहूंगी मैं क्या जानती थी कि वो इस पार्क में आते हैं मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता किस लिए कोई जरूरत ना थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी मनोवृत्ति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में